नारद को परोपनिषद आतुरो चेत क्रम संस कर्तव्य आतुर्मनुष्य संन्यास करने के बाद जीवित रहे तो उसे क्रम संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए कुटीचक बहुदसा ब्रम्भचरियामत कुटीचकादीना संयास विधि कुटीचक भवदक तथा हंस नामक इन तीन तरह के सन्यासियों को ब्रह्मचर्य गृहस्थ एवं वान के क्रमानुसार ही चतुर्थ आश्रम अर्थात सन्यास आश्रम में द्रविष्ट होने का नियम है परमहंसादियाण न कटिथूत्रम न कौपीनम न वस्त्र न कमंडलोर्न दंड साणिकाटन पर जातरूपर विधि सन्यास कालेप्यल बुद्धिपर्यतम अधीत तदनतंतर कटसूत्र कौपीनम दंडम वस्त्र कमंडल सर्वसु दिशा जात कंथावेशो न्येतभ्यो नव वक्तभ्यो न किं किं प्रणवादन्यं तर्क पठेन्न शब्दमपि दिह्शब्दान्नाध्यापय हद्वाचो दिघलापन गिरा पाण्दीना संभाषण नान्य स्मार्वा दिशे तेनाश्रीपति संभाषण नीर्पूजा नु सबरदर्शन तीर्थयात्रृ परमहंस तुआतीत एवं अवधू सन्यासियों के लिए कटिसूत्र कौपीन दंड कमंडलों एवं वस्त्रादि धारण करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है वे जात रूप धर रह कर समस्त वर्ण जाति के घरों से भिक्षा याचना के लिए स्वतंत्र है संन्यास धर्म स्वीकार करने के समय मैंने जितना भी कुछ अध्ययन किया है वह अपने आप में पर्याप्त है इस तरह का दृढ़ निश्चय जब तक न हो जाए तब तक अध्ययन करते रहना चाहिए तत्पश्चात कौपिन कटिसूत्र आदि को जल में विसर्जित कर देना चाहिए यदि वह दिगंबर वस्त्र से रहित हो तो फिर वह कंथा कथरी आदि अपने पास न रखे पठन पाठन न करे प्रवचन कथा स्तुति आदि श्रवण न करे तथा उसे व्याख्यान आदि भी नहीं देना चाहिए तर्कशास्त्र एवं शब्दशास्त्र आदि कुछ भी पढ़ने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है उसे मात्र रूपी ओंकार का ही जप करना चाहिए वाणी का व्यर्थ में अपव्यय करना वर्जित है संकेत मात्र से बात करना भी निष्चिध है वह शुद्ध पदच्युत एवं स्त्री से बात बिल्कुल ना करे रजस्वला स्त्री से तो भूल कर भी बात ना करे विशेष उत्सव समारोह पूजा आदि देखना तीर्थ यात्रा करना या देवताओं का पूजन अर्चन आदि भी यति के लिए आवश्यक नहीं है विशेष कुटी चकस्य पुनर्यतिशेष कुटीचक्रिक्षा बहुत क्या संत मधुक हंस याष्ट गृहेशम हंस पंचगृहेशुपात्र फलाहारोमुखम तोरियाधूत जगरवृत्तिवर्णिक यतेनकत्र वशेन्न क्या मेरियातोन ज्येषो नुपग्र स जेषोपे कनिष्ठो हस्ताभ्याुत न क्या दक्षाररोहेन्न जाो न क्रिय भिको कि विनिम परो नाकोन्ना नतेंचिकर्तव्यमस्तस् मननाधो नाम अब सन्यासियों के फिर से कुछ विशेष नियमों किए जाते हैं कुटी चक्र सन्यासी के लिए एक ही स्थान विशेष पर भिक्षा स्वीकार करने की विधि है बौधक सन्यासी के लिए निश्चय रहित घरों से मधुकरी भिक्षा प्राप्त करने का नियम है हंस सन्यासी के लिए आठ गृहों से मात्र आठ ग्रास अन्न लेकर भोजन ग्रहण करने का विधान है परमहंस के लिए पाँच गृहों से अन्न भोजन प्राप्त करने का विधान है हाथी उसका पात्र है इस कारण उसे करपात्री भी कहते हैं तुरियातीत के लिए गोमुख वृत्ति से फलाहार का ही विधान है यानी जिस प्रकार गाय को जो कुछ भी भोजन कराया जाए वह मुंह खोल ग्रहण कर लेती है उसी प्रकार दैव इच्छा से जो भी कुछ फल फूल प्राप्त हो जाए उसे ही ले लेना चाहिए अवधूत सन्यासी के लिए समस्त वर्ण जाति के लोगों के यहाँ से अजगर वृत्ति के अनुसार अन्न प्राप्त करने का विधान है यति अर्थात सन्यासी किसी गृहस्थ के घर एक रात्रि भी निवास न करे किसी को भी नमन बंधन न करे तुरैयातीत एवं अवधूत इन दोनों सन्यासियों में अवस्थानुसार न कोई बड़ा होता है और न ही कोई छोटा होता है जिसे अपने स्वरूप का ही बोध नहीं है वह अवस्था में बड़ा होते हुए भी छोटा ही कहा जाएगा सन्यासी को कभी भी तैर कर नदी पार नहीं करनी चाहिए भिक्खों पर भी नहीं चढ़ना चाहिए सवारी पर न चले क्रय विक्रय आदि कुछ भी न करे किसी भी वस्तु की अदला बदली न करे दम्भी अहंकारी एवं असत्यवादी कदापि न बने नियति के लिए कुछ भी करना कर्तव्य नहीं है सन्यासियों का चिंतन मनन में ही रूप से पूर्ण अधिकार है अतुरकुटीचकोभूलोक भुवल्लोक स्वर्गलोको हंस से तपोलोक परम हंस से सत्यलोकस्तुयातीवधूत स्वात्म कवल्यम सेधानेन ध्रमरकट न्यायत यम जम वापिसं त्यम तमें आतुर एवं नाम वाले सन्यासी पृथ्वीलोक और भुवलोक को प्राप्त करते हैं बहुधक सन्यासी स्वर्ग को अर्थात लोक को तथा हंस सन्यासी को तपोलोक की प्राप्ति होती है परमहंस सन्यासी को सत्यलोक की प्राप्ति होती है क्रियातीत एवं अवधूर सन्यासी अपने अंतरात्मा में एकमात्र कैवल प्राप्ति का ही अधिकारी होता है वह भ्रमण का ध्यान करने वाले कृमि कीटकों के शरीर सतत अपने स्वरूप का अनुसंधान करते रहने के कारण आत्म स्वरूप ही हो जाता है व्यक्ति मृत्यु के समय जिस जिस भाव का ध्यान करते हुए अपने शरीर का परित्याग करता है वह उसी उसी भाव को प्राप्त करता है यह बात व्यर्थ नहीं है यह श्रुति सम्बद्ध उपदेश है तदेव ज्ञावा स्वरूप विनाथाचारपर न भाचार लोक प्राप्तिर्जान वैराग्यसंपन स्वस्तिरती नर्वचार प्रसत्ति तदाचार काले काले अवस्था जागृस्वपेकृतकाशस्वकावस्थाभेदस्थे स्वरभेद कार्यभेदा कर्णभेदतास्तु चतुर्दशावृत्तोत्तयपादान कारण वृत्यच मनोबुद्धिहंकार चिंत तत्व तीन व्यापार भेदे न पृथकाचारेद भे अतः इस तरह से समझकर सन्यासी को चाहिए कि वह अपने आत्मस्वरूप के चिंतन के अतिरिक्त और किसी भी आचार में संलग्न न रहे अलग अलग आचारों का अनुष्ठान संकल्प लेने से तदनुकूल लोगों की प्राप्ति होती है किंतु ज्ञान वैराग्य से युक्त सन्यासी की अपने आप में अर्थात स्वयं में ही मुक्ति प्राप्त होती है अन्य और किसी भी आचार में आसक्त न होना ही उसका अपना विशिष्ट आचार है जागृत स्वप्न एवं सुसुप्ति इन तीनों स्थितियों में वह एक रूप होता है जागृत अवस्था में वही विश्वरूप स्वप्नावस्था में तेजस थम्पन्न तथा सुसुप्ति अवस्था में प्राग्य स्वरूप कहलाता है काल भेद से उन उन अवस्थाओं के स्वामी में भेद होता है कार्यभेद से ही कारण भेद की जानकारी प्राप्त होती है जागृतादि अवस्थाओं में चौदह कर्णों पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेंद्रीय तथा चार अंतकरण को जो बाह्य वृत्तियाँ हैं उनका उपादान कारण एक ही है अंत की वृत्तियाँ अंत की चार वृत्तियाँ मन बुद्धि चित्त तथा अहंकार बतलाई गई है उन उन वृत्तियों के व्यापार भेद से अलग अलग आचरण भेद होते हैं नेत्रस्थ जागृत विद्या स्व सवेशे सुसुप्त हृदयस्थय मूर्ति संस्थित तोरीयक्षरमी ज्ञावा जागृते सुसुप्तवस्थापन्न इव इव युत यदृष्टम तत्सव अभी योगसेत स्वप्नावस्थायादवीवक्त वदती सर्वतुर्थ प्रतिदनमती भुक्षुर्नै कामुषिकाेक्षा यद्यपेक्षा तदनुपोस्संधान व्यतिशास्त्रकुंकुम भारवन्द्यो नोगशास्त्र प्रवृत्न सांख्य शास्त्रसो न मंत्रतंत्रव्यापार इतर शास्त्र प्रवृत्तीयस्ेछवाल्चर्म कर दूर कर्माचार विद्यादूरो न प्रणव कीर्तनपरों यद कौती तत्थल एरण्यतल वदतः सर्वं परतज तत्म मनोदंडम करपात्रं दिगंबरम दृष्ट् परभ्रजेदभिक्षु बाोन्मदिचवरण जीवनम बाल काम्छेत कालबै प्रतीक्षेत निर्देश कन्या परिभ्राणती जागृत अवस्था तथा उसके नियंता विश्व की स्थिति नेत्र के अंदर निहित है स्वप्न एवं उसके अधिष्ठाता तेजस का कंठ में निवास है सुसुप्ति तथा उसके स्वामी प्राग की स्थिति हृदय क्षेत्र में है और सूर्य तथा उसके स्वामी परमेश्वर का निवास ब्रह्मनंद्र अर्थात सिर में कहा गया है जागृत आदि तीनों अवस्थाओं का वर्णन करते हुए तुरीय रूप में जिसकी स्थिति कही गई है वह तुरीय स्वरूप अविनाशी परमात्म तत्व मैं ही हूँ ऐसा जानकर जो जागृत अवस्था में ही सुसुप्त की स्थिति में रहता है जो जो सुनी तथा जो जो दृष्टिपात की हुई वस्तुएँ हैं वे सब मानो अपरिचित है इस तरह से उनकी ओर चिंतन न करते हुए जो स्थित रहता है उसकी स्वप्नावस्था में भी वैसी ही स्थिति बनी रहती है अर्थात वह स्वप्न में उपलब्ध पदार्थों को भी स्वीकार नहीं करता है इस तरह का पुरुष जीवन मुक्त है ऐसा विद्वतजन कहते हैं समस्त श्रुतियों का मंतव्य भी यही है कि उसी की मुक्ति होती है भिक्षु इस लोक एवं परलोक के विषयों की भी आकांक्षा नहीं रखता है किंतु यदि उसकी उसके प्रति आकांक्षा हो तो वह तदुर रूप ही हो जाएगा अपने स्वरूप के अनुसंधान को त्याग कर दूसरे शास्त्रों का अभ्यास उसके लिए इस उसी तरह से बेकार है जिस तरह से ऊंट की पीठ पर लगा हुआ केसर का भार उस यति की योग शास्त्र में रुचि नहीं रहनी चाहिए उसको सांख्य शास्त्र का अभ्यास एवं मंत्र तंत्र का व्यापार भी उचित नहीं है यदि संन्यासी की रुचि अन्य शास्त्रों में होती है तो वह सभी कुछ उसके लिए मृतक को धारण कराए हुए आभूषणों के सदृश है चर्मकार की तरह से सभी से अत्यधिक दूर रहकर कर्म आचरण एवं विद्या से भी दूर रहना चाहिए ओंकार का भी उच्च स्वर से कीर्तन नहीं करना चाहिए क्योंकि व्यक्ति जो जो कार्य करता है उन उन सबका फल भी उसे भुगतना पड़ता है इस कारण सभी को अंडी एरंड के तेल के फेन की तरह से सार रहित जान कर छोड़ देना चाहिए और परमात्मा के ध्यान में रत रहकर मनोमय दंड तथा हाथ रूपी पात्रों को ग्रहण करने वाले दिगंबर वस्त्रहीन सन्यासी का दर्शन करके उसके आदर्श को अपने समक्ष रखकर सन्यासी थर्वत्र भ्रमण करे वह बालक मतवाला तथा पिताचों की तरह से जीवन अथवा मृत्यु की इच्छा न करे आज्ञापालक पालक नौकर की तरह से परिवराजक को मात्र काल की ही प्रतीक्षा करते रहना चाहिए अर्थात समय के अनुसार चलना चाहिए